दे भारत गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जामनगर जहाँ एक वर्ल्ड फेमस बाल हनुमान मंदिर है इस मंदिर की खासियत ये है यहाँ 1 अगस्त 1964 से लेकर आज तक लगातार 2400 घंटे श्री राम जय राम जय जय राम का जाप होता है इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दो बार दर्ज हुआ है कोई आंधी कोई भूकंप कोई टेरिस अटैक इस जाप की अखंडता को नहीं तोड़ सका श्री प्रेम भूखी महाराज का एक छोटा सा इनिशिएटिव भारत के लोगों की भक्ति का एक प्रतीक बनकर सामने आया है देशभक्त रेडियो सलाम करता है बाल हनुमान मंदिर को और वहाँ जाप कर रहे सभी लोगों को